ब्रह्मा कुमारी कुछ खास अनुभव सुनाने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से बीके रजनीश जी का बहुत बहुत स्वागत है अपने बारे में बताइए कैसे ब्रह्म कुमारी से आपका जुड़ना हुआ दरअसल सबके अपने अनुभव यूनिक होते हैं कुछ अपना अनुभव है जो बहुत ही यूनिक है सभी जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सबके पास होते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा अनुभव है जो आपको शेयर करते हैं जी जी ज्ञान में आने से पहले भक्ति मार्ग में जो है कोई भी ऐसा मंदिर और तीर्थ नहीं है जो नहीं हम वहाँ गए होंगे जी लेकिन हमारे मन में यही क्वेश्चन आता था की आखिर ये हम जो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं भगवान के लिए या यहाँ की जो भौतिक सुविधाएं हैं वस्तुएं हैं उनके लिए तो मन में प्रश्न आता था, था कि भगवान जो है वो काकेब है कौन तो इस तरह से करते हुए हमारे पिताजी जाते थे ब्रह्मा में। तो उन्होंने बोला कि एक बार तुम सब मंदिरों में जाते हो और एक बार आप जो है ब्रह्मा में जाओ <laughs> एक बार जाकर के देखो पास अच्छा, तो नहीं हो रहा था तो जब एक बार गए तो वहाँ की जब दीदी लोगों से मिले और उनकी प्योरिटी वगैरह देखा तो उन्होंने लेकिन, तो तो लेकिन जब आते थे तब वो उस समय एक साल के बाद ही जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आबू रोड में जो राजस्थान में जो स्थित है वहाँ ले जाते थे पहले अच्छा अच्छा तो उस समय दीदी ने हमें बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें योग की बातें सब हमें कराई तो हम उसपे बहुत ही अच्छे एक स्टूडेंट की तरह दिनचर्या में और सब नियम प्रमाण हम बहुत अच्छे से उसको तपस्या कहिए साधना कहिए बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेकिन हमें भगवान आमने सामने चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से बात करने के लिए हमको चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह से करके साल भर बाद जो है आए यहाँ पे और के बाद जैसे जो बाबा मिलन का जो प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में अटेंड किया हमने अटेंड करने के दिन जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन आ, हमें जो चाहिए था जैसे हमने बताया आमने सामने उस तरह से हमें अनुभव नहीं हुआ अच्छा हमें मन में शंका आ गई कि नहीं कुछ ऐसा है तो लेकिन हम वैसे ही थोड़ा निराश हो करके क्योंकि हमें प्राप्तियां तो हो रही थी दरअसल हमें आमने सामने चाहिए था तो फिर हमने एक लेटर लिखा लेटर लिखने की यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी जब हम ज्ञान में तो सेवन डेज कोर्स कर रहे थे तभी हमें इसका महत्व काफी हद तक समझ में आ गया था जी तो उस दिन से हमारा आज तक ये लेटर लिखने का रात्रि का या कोई भी ऐसी मन में कोई बात होती है तो हम तुरंत लेटर लिखते हैं अरे बार। और उसका जवाब बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं तो उस दिन हमने लिखा लेटर कि बाबा आपके पिताजी आपके बच्चे के मन में जो है एक शंका सी आ गई है हे हे तो यहाँ पे आपसे मिलने ऐसे आप जानते हैं कि हमने तपस्या पूरे साल भर बहुत अच्छी करी है तो ऐसे करके हम सो गए और अचानक हमारी रात को डेढ़ दो बजे यहाँ खुली नींद ही नहीं आ रही थी कल सुबह हो और दिल्ली जाए पहली ट्रेन से ही <laughs> तो फिर हमें अचानक नींद खुली और फिर स्नान करके, और डायमंडल करके जो है यहां पे, जी, जी, जी, तो हम उसमें आके बैठ गए <laughs> और अभी थोड़े देर हुए थे बैठे हुए तो हम जो है एकदम बॉडी लेस जिसको कहते हैं बॉडी का थोड़ा भी भान नहीं और कॉन्शियस पूरा था क्या हो रहा है और उस समय जो यहाँ पे जो में तीन लोग का चैप्टर आता है उसकी इतनी प्रकाष्ठा नहीं थी लेकिन समझ में आ रहा था कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं <laughs> और जितनी तेजी से हम ट्रेवल कर रहे हैं हमारे सामने भी उसी रूप से उतनी तेजी से ट्रेवल करते हुए वो ज्योति स्वरूप आ करके और साउंड करते हैं कि भाई बच्चे अब तो मानता है न की मैं हूँ <laughs> और हमारी आंखों से अश्रु धारा बहुत बहने लगी इस <laughs> तरह से करके वो दिन है और आज का दिन है हमें वही एक्सपीरियंस जब भी हम ये इस किसी को सुनाते हैं तो हम वही पहुंच जाते हैं इस तरह वि के रंजीत जी काफी अच्छा अनुभव आपने सुनाया ईश्वरीय अनुभव और मैं चाहूंगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं थोड़ा सा अपने नेटिव के बारे में बताइए बेसिकली काशी वाराणसी के पास में एक बलिया डिस्ट्रिक्ट है अच्छा वहां से मंगल पांडे फ्रीडम फाइटर रहे हैं और हमारे चंद्रशेखर पीएम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अकेले अकेले पार्टी के अकेले 91 में बने थे तो हम बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन बहुत छोटी उम्र थी हमारी क्लास टू में पढ़ते थे हम हम्म तो हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमें अपने दिल्ली हम शिफ्ट हो गए एजुकेशन के तौर पर और हमारे पिताजी का वहां पर कारोबार था बिजनेस करते थे तो हम गांव से हम दरअसल गांव में अपने दादा दादी को ही अपने मम्मी पापा समझते थे हमारे मम्मी पापा दिल्ली ही रहते थे तो फिर हम यहाँ पर आ गए फिर दिल्ली में हमारी सारी एजुकेशन और जो भी हमारी स्टडी वगैरह जो भी लेकिन हम गांव से नाता आज तक या उस समय पढ़ते थे तो भी हमारे पिताजी ने एक बहुत अच्छी चीज रखी साल भर में एक बार एक महीने के लिए हम दो भाई हैं, दोनों भाई को गांव जरूर ले जाते थे गांव के माहौल में जरूर रखते थे हमको तो की होती थी क्या संस्कार होता है कैसे रहा जाता है जरूर ले जाते थे तो हम गांव से आज तक जुड़े हुए हैं जब भी कोई बात होती है कुछ फंक्शन होता है हालांकि अब गाँव में कोई रहा नहीं हमारे दादा दादी जो भी फैमिली के लोग सब अब रहे नहीं इस दुनिया में लेकिन फिर भी आज भी हम जाते हैं वहाँ पे हमारा घर है खेत है सब लोग रिश्तेदार जुड़े हुए हैं वहाँ के संस्कार से कल्चर से बिल्कुल बिल्कुल अभी के राजनीति जी काफी अच्छी बातें है आपने अपने के बारे में बताया और पिताश्री को याद किया तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप जनता जनार्दन को हाँ मैं यही सबको मैसेज दूंगा कि जीवन में कुछ भी अगर बात आती है तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है और मैम समझता हूं बड़ा मुश्किल होता है केयर रखना पेशेंस रखना या उन चीजों को समझना कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है लेकिन मैंने इस जीवन की यात्रा में बहुत ऐसी चीजें चैलेंजिंग फेस करी है और यही मैंने एक सार निकाला और अनुभव निकाला है जो मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा आपके मधुबन रेडियो के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं जी की जिंदगी अः हम जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं है एक ही पहलू से हम जिंदगी को ना आके कई सारे पहलुओं को देखने के बाद नज़रिया बनाएं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल <laughs> चलिए वी के रजनी जी काफी अच्छी बातें आपने बताया जिंदगी को अलग अलग नजरिया से हमें देखना है कई बार हम लोग जो है बिल्कुल सही कहा कि हम आ, कुछ इतिहास नहीं जानने के वजह से भी हम वर्तमान में अवभाव को देख हम रियक्ट करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसीलिए किसी भी एक्शन को करने के पहले हमें जो है आदि मध्य अंत का थोड़ा ज्ञात हो और समझे हम इमोशन को समझे मनुष्य की भावनाओं को समझे उसके बाद हम रिएक्ट करें तो ये बहुत ज़रूरी है आपने बताया और अगर इस तरह से जैसे लोग कहते हैं कि भाई आ, सोचेंगे समझेंगे तब तक तो दुश्मन गोली मार के चला जाएगा लेकिन ऐसी बात है नहीं क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है ये एक ज़िंदगी है और आपके जीवन का महत्व आपको ही देना है जब आप महत्व देते हैं अपने विचारों को तो दूसरों के विचारों को भी आप महत्व देते हैं अपनी ज़िंदगी को बचाते हैं तो दूसरों को बचाने के लिए भी आप तैयार रहते हैं इन्हीं शुभ के साथ सबके लिए शुभकामना करें अपने लिए भी करें और अपने जीवन में बेहतर क्या हो सकता है उसका विकल्प चुने आप हमेशा तो बीके रजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा हमें जी आप सुनाए हैं रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कर रहो घड़ी दिल नशी हो गये जिंदगी की हर घड़ी दिल नशी हो गई खुद तेरे इश्क में हर खुशी मिल गई जान सब हो गए पाकर तेरी हथेलियाँ आ रू मै कुठे तक गई बदलता रहा जमी से आसमां तक ख्वाब बुनता ही रहा सुबह से सुबह तक मशहूर हम हो रहे तेरी निगाहों में सल्तनत अब मिल गई चल के तेरी राहों में अब तलक जहन में मेरे है हंसी कहती है धड़कन लाखों तेरे एहसान है नजरों से तेरी हम पाए कितने ही वरदान है ऐसा ही फकुर तेरी बात सब को ये कहने लगे गम के थे जो अंधेरा अब तो सारे मिट गए उल्फत से खुदा तेरी रोशनी छा गई नशी हो गई जिंदगी की हर घड़ी दिल मशी हो गई खुदा ते इश्क में हर खुशी मिल गई जानी जाने videos on youtube subscribe us on youtube.com/tvpieceofmind just a click for a peaceful life